धर्म प्रेमी उपस्थित सज्जनों वंदनी मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा काफी समय से चल रही है अब हम उसके समापन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यमाचार्य और नचिकेता के माध्यम से कठ ऋषि ने अनेकों गूढ़ रहस्य हम सबको बताए और आत्मा परमात्मा के विषय में जो अनसुलझे बहुत सारे बिंदु हैं उन पर प्रकाश डाला और साथ में ये भी बताया कि हम इंद्रियों के माध्यम से जो परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं वह कभी भी संभव नहीं हो सकता आज के श्लोक में भी उसी बात को कुछ अन्य ढंग से बता रहे हैं पीछे हमने ग्यारहवें श्लोक तक देख लिया था छठी वल्ली के बारहवें श्लोक में यमाचार्य कहते हैं कि नैव वाचा न मनसा पतुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति अस्तिवत अस्ति इति ब्रवत अन्यत्र कथम तदुपलभ्य बहुत सरल शब्द हैं बहुत जोर दे करके कह रहे हैं कि नई न एव एव जब लगाते हैं किसी शब्द के साथ में तो निश्चय के लिए लगाते हैं कैसा तो हो ही नहीं सकता हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन साथ में हमने एक और ही शब्द जोड़ दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो वही शब्द यहां भी आया है कि ना एव वाचा अर्थात वाणी के द्वारा बोल करके और ये वाचा ये वाणी ये अन्य कर्मेंद्रियों का भी द्योतक है अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा वह परमात्मा प्राप्त होने योग्य नहीं है न प्राप्त योग्य न प्राप्त शक्य कोई चाहे कि मैं वाणी के माध्यम से या अन्य कर्म करके कर्मेंद्रियों के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा तो कहा ऐसा संभव नहीं है नई वाचा स प्राप्त शक्य वह परमात्मा किसी भी कर्म इंद्रिय से प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि हम लोक में बहुत सारे अपने उद्देश्यों की पूर्ति लक्ष्य की पूर्ति कर्म करके कर लेते हैं लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य और यहाँ भी हम वही विधि लौकिक विधि अपनाने लगें तो वो संभव नहीं है और आगे कहा कि मनसा न मनसा हमारी कर्मिंद्रियाँ और ज्ञानिंद्रियाँ ये पांच पांच अलग हैं लेकिन जब हम इन इंद्रियों की बात करते हैं तो ये बाह्य इंद्रियां कहलाती हैं कर्मिंद्रियाँ भी बाह्य हैं और पांच पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ भी बाह्य हैं लेकिन जो अंदर की इंद्रियां हैं जिसको हम मन शब्द से कह देते हैं अंतःकरण शब्द से भी जिसका व्यवहार करते हैं तो उसके माध्यम से भी कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे अर्थात मन से प्राप्त करना चाहे मनन करके प्राप्त करना चाहे चिंतन करके प्राप्त करना चाहे ये ठीक है कि इसके माध्यम से हम कुछ सीमा तक परमात्मा के कुछ लक्षणों को जान सकते हैं उन पर विचार कर सकते हैं उसकी रचना को देख करके हम तर्क वितर्क कर सकते हैं कि रचनाकार के बिना कभी भी रचना नहीं होती लेकिन इन सब के द्वारा जो परमात्मा के विषय में हम जानते हैं उसको साक्षात्कार नहीं बोलते हैं क्योंकि यहां नचिकेता ने यही प्रश्न किया था पीछे कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि ए तदत व इत यह परमात्मा तो यही है तो यही है जब शब्द ये वाक्य जब बोला जाएगा तो स्पष्ट तात्पर्य है उसका कि बिल्कुल प्रत्यक्ष है लेकिन मुझे तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है यही उनका नचिकेता का प्रश्न था तो वहां भी यदि हम इन इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण के माध्यम से हम जितना भी प्रयास करेंगे तो उसके लक्षणों के विषय में उसके कर्मों के विषय में हम कुछ सीमा तक पता लगा सकते हैं लेकिन नचिकेता तो प्रत्यक्ष करने की बात कर रहा था वह तो यथार्थ अनुभूति पाना चाह रहा था तो उसके विषय में बता रहे हैं कि वह ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता नहीं वा वाचा न मनसा प्राप्त शक्यो न चक्षुषा और न ही चक्षु से पीछे वाणी कर्मिंद्रियों का द्योतक और यहां चक्षु सभी ज्ञानेंद्रियों का द्योतक ये ऋषियों की शैली होती है कि एक शब्द को बोल करके उस वर्ग में उससे संबद्ध जो अन्य शब्द हैं वो भी गृहित हो जाते हैं तो यहां चक्षु शब्द से अन्य ज्ञानेंद्रियां भी हम ग्रहण कर लेंगे लेकिन लोक में व्यवहार प्रायः ऐसे ही होता है हम जब परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं या कोई कहे कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं तो वहां हम चक्षु से ही व्यवहार कर रहे होते हैं हम आंखों से देख करके ऐसा मान लेते हैं कि हमने परमात्मा को देख लिया परमात्मा का दर्शन कर लिया लेकिन यमाचार्य ऐसा नहीं बता रहे वो चक्षु ही नहीं अन्य इंद्रियों के द्वारा भी हम परमात्मा को सुनकर के भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते देख कर के भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसको चख कर के छू कर के सूंघ के भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि ये विषय ये भौतिक पदार्थों के होते हैं क्या परमात्मा को हम भौतिक कहें क्योंकि भौतिक पदार्थ भूतों से निर्मित होते हैं और जो पदार्थ निर्मित होता है वह विनाशी भी होता है अगर भूतों से बना हुआ है परमात्मा तो पहली बात तो कोई बनाने वाला चाहिए और फिर उसका विनाश भी होगा इसलिए परमात्मा भौतिक नहीं है और इंद्रियों की क्षमता इंद्रियों के ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता केवल भौतिक पदार्थों तक ही सीमित है इसलिए इन ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध बस इन्हीं का ही ग्रहण कर सकती हैं ये हाँ अगर ये इनमें से कोई भी एक विषय परमात्मा में होता परमात्मा में रूप होता शब्द होता कोई गंध आ रही होती कोई स्वाद उसमें आता या छू के पता लगा सकते थे तब तो ठीक है इंद्रियों से भी हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता लेकिन हम भौतिक पदार्थों का तो प्रत्यक्ष कर लेते हैं इन इंद्रियों से और इसीलिए हम व्यवहार कर पाते हैं लेकिन परमात्मा का इनसे प्रत्यक्ष नहीं होता तो नई वाचा न मनसा प्राप्त शक्यो चक्षुषा आगे कहा अस्ति इति ब्रुवत जो मन में ये विचार कर लेता है बुद्धि से जो ये निश्चय कर लेता है कि परमात्मा है जैसे हम किसी वस्तु की तलाश में जब निकलते हैं तो दो बातें हो सकती हैं कि एक तो मैं पहले से पता है कि कहां पर है और हम चल पड़े उसको प्राप्त करने के लिए लेने के लिए ग्रहण करने के लिए या देखने के लिए और एक है कि पता नहीं कहाँ पर है चलो ढूंढेंगे एक ये स्थिति होती है तो परमात्मा के विषय में भी हमारी दो प्रकार की धारणाएं बन सकती हैं एक ये मानकर के चलता है कि परमात्मा है निश्चय से है अब निश्चय से है उसके बाद अब उसको प्राप्त करने का उसको खोजने का वो प्रयास करेगा एक दूसरा ऐसा है कि है या नहीं है वो कुछ नहीं मानता वो कहता है ठीक है मैं खोजूंगा मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं इन दोनों में यमाचारीय अंतर बता रहे हैं कि जिसको संदेह है कि परमात्मा है या नहीं है वो कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियों से अंतकरण से जहां जहां भी संभव है वो प्रयास करेगा उसको जानने का उसको ढूंढने का उसको प्राप्त करने का लेकिन ऋषि कहते हैं कि अन्यत्र कथम तद तो उपलब्ध अगर इस तरह से हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और है उसके अस्तित्व का निश्चय अभी हमने किया नहीं है तो परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती और इसलिए परमात्मा को सत्य कहा उसको श्रद्ध शब्द से कहा वह नित्य है सत्य है और सत्य है में संदेह नहीं होता सत्य पदार्थ में संदेह नहीं होता तो जो ये मानकर के चल रहा है कि परमात्मा है और मान लीजिए वो प्रयास में अभी विफल हो रहा है सफलता नहीं मिल पाई है वो निराश होकर नहीं बैठेगा क्योंकि ये तो निश्चय है उसको है जरूर जैसे हम ही किसी वस्तु को रख के भूल जाते हैं अपने कमरे में या किसी स्थान पर और हमें दृढ़ निश्चय है कि हमने रखा अवश्य है अब क्या ढूंढते ढूंढते समय यदि अधिक भी लग जाए तो क्या हम निराश हो जाएंगे कि हो सकता है न भी हो यह भावना ही मन में नहीं आएगी हम लगे ही रहेंगे जब तक वो मिल न जाए क्यों क्योंकि हमें पहले से ही निश्चय है कि है अवश्य है। लेकिन जिसको संदेह है कि है या नहीं है वो कुछ देर प्रयास करेगा नहीं मिलती है तो छोड़ देगा तो कहते हैं उसको परमात्मा नहीं मिल सकता तो अस्ति इति ब्रवतः जो ये बोल रहा है जो ये कह रहा है कि परमात्मा है वह तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है क्यों क्योंकि वो लगा ही रहेगा जब तक उसकी उपलब्धि नहीं हो जाएगी जो भी साधन ऋषियों ने बनाए हैं बताए हैं उन सब का वह अनुष्ठान करेगा उन पर चलेगा उनको अपनाएगा और महर्षि पतंजलि ने भी जहां योगांक के अनुष्ठान की बात कही है तो वहां उन्होंने योगांगों का अनुष्ठान ये कहाँ तक हमें पहुंचाता है तो उत्तर दिया कि योगांग अनुष्ठान आदि अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही ज्ञान की दीप्ति अशुद्धि का क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति होती है लेकिन ज्ञान की दीप्ति कहाँ तक हमें पहुंचाएगी कहाँ तक होगी तो कहा आ विवेक ख्याति जब तक विवेक ख्याति नहीं प्राप्त हो जाती जब तक पृथक पृथक हम इन तीनों तत्वों को नहीं जान पाते तब तक ये ज्ञान की दीप्ति बढ़ती ही रहती है बढ़ती ही रहती है लेकिन संदेह वाला व्यक्ति संशय से युक्त व्यक्ति वह कुछ दूर तक तो आगे बढ़ेगा और कुछ दूर तक आगे बढ़ने से परमात्मा मिलेगा नहीं परमात्मा प्राप्त होगा नहीं वह निराश होकर बैठ जाएगा इसलिए पतंजलि ने एक अन्य स्थान पर निरंतरता का भी उल्लेख किया कि हमारा यह अनुष्ठान उसको प्राप्त करने की तलाश इसमें निरंतरता रहनी चाहिए श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए लेकिन साथ में ये यमाचारी की बात ध्यान रखनी है कि अस्थि ब्रवतः हमारे मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा है अवश्य और जो परमात्मा को नहीं मानते हैं उन पर भी जब कष्ट आता है हाय निकलती अंदर से तो वहां भी हे प्रभु या हाय भगवान शब्द ऐसे ही निकलेंगे स्वभावतः निकल पड़ते हैं हम याद उसी को करते हैं कष्ट में कष्ट में हमें उसकी याद आती है और अगर सुख में भी याद आने लगे तो वो सुना होगा आपने कौन सी उपाय है हाँ सुख में सुमिरन सब नहीं दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो क्योंकि वहां हम उसकी वास्तविकता को जान लेते हैं अरे दुख तो हमारे अपने कर्मों से आए हैं उसको तो भोग करके हम हल्के हो जाएंगे जितने पाप कर्म हमने किए हैं जब तक उनका फल ना मिलेगा तो हम पर भार ही तो बना रहेगा वो कर्म तैयार ही तो है हमेशा फल देने के लिए और भोगे हैं अभी हम है, है नहीं हम दुख भोगना चाह नहीं रहे हैं उससे बच रहे हैं हम कष्ट से बच रहे हैं लेकिन फल उनका अवश्य मिलना है तो दुख तो हमें सुख की प्राप्ति के और अधिक निकट पहुंचाता है हमें दुख सुख की प्राप्ति के निकट पहुंचा रहा है क्योंकि हम दुख भोग करके उन पाप कर्मों को अपना क्षीण करते जा रहे हैं उनको नष्ट करते जा रहे हैं भोगते जा रहे हैं हमारा कर्माशय हल्का हो रहा है तो हम अधिक निकट पहुंच रहे हैं तो इसलिए अस्थिता अर्थात परमात्मा की सत्ता उसके विषय में हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए परिपक्व होना चाहिए तब परमात्मा की उपलब्धि होती है आगे कहा तेरहवें श्लोक में कि अस्ति अस्थि उपलब्धव्य तत्व भावे न उभयो हो। अस्ति से तत्व भाव प्रसीदति एक व्यक्ति परमात्मा है ऐसा ठीक है विचार कर लिया मन में और उपलब्धव्य वो प्राप्त करने योग्य है क्योंकि जब ये निश्चय हो गया परमात्मा है तो अगली बात आएगी वो प्राप्त करने योग्य है यानी प्राप्त हो सकता है पूरा दृढ़ निश्चय है उसको एक वह प्रयास में लगा और एक ने कहा जैसे वैज्ञानिक किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं उसके विषय में सिद्धांत बनाते हैं तो उनकी प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है वो प्रयोगशाला से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे वस्तु का अनेक प्रकार से परीक्षण करेंगे उस पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करेंगे और तब जाकर के अंत में उस तत्व तक वो पहुंच पाते हैं लेकिन परमात्मा इन भौतिक प्रयोगशालाओं में हम इन मशीनों के द्वारा उसका परीक्षण करना चाहें और जो प्रक्रिया वैज्ञानिक अपना रहे हैं उस प्रक्रिया को अपनाएं। तो हो जाएगा परमात्मा प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा प्रयोगशालाओं का विषय नहीं है हम प्रयोगशालाओं में भौतिक किसी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं उसके विषय में सारी जानकारी ले सकते हैं उसमें कितने घटक हैं अलग अलग अलग अलग उनका सब का पता लगा सकते हैं लेकिन परमात्मा ऐसे प्रयोगशालाओं में प्राप्त होने योग्य नहीं है तो जो है ऐसा मान करके चल रहा है उसके लिए उपलब्धव्य है और जो प्रयोग करके उसको प्राप्त करना चाहेगा वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता तो दोनों में अंतर बताया उन्होंने कि अस्ति उपलब्ध से तत्व भाव पहले है का निश्चय करे वो अब उसके बाद जब उसकी खोज प्रारंभ होगी तो वह उस तत्व तक निश्चय ही पहुंचेगा इतनी सारी बातें बता देने के बाद यमाचार्य अब तक जितना उपदेश दे चुके उस उपदेश का वो उपसंहार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसके निचोड़ के रूप में उसके सार के रूप में कुछ बातें अब बता रहे हैं कि पीछे जितने भी उपाय बताए गए थे उनसे होता क्या है और उनके करने से परमात्मा क्यों प्राप्त हो जाता है तो आगे दो श्लोकों में दोनों आपस में संबद्ध हैं एक दूसरे से तो उसमें उन्होंने कहा कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय श्रिता अथ मृत्यो अमृतो भवती अत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रमुच्यंते यदा अर्थात जिस काल में साधना करते करते तप अनुष्ठान करते करते जिस काल में सर्वे प्रमुच्यंते कामाह काम किसे कहते हैं इच्छाएं इच्छाओं के बहुत सारे रूप हो सकते हैं अगर हम एक एक पदार्थ की इच्छा की ऐसे गिनती करें तो असंख्य इच्छाएं बन जाएंगी लेकिन ऋषियों ने उन असंख्य इच्छाओं को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया जिसको हम बोलते हैं पुत्रिष्णा वित्त और लोकइष्णा इन तीन के अंतर्गत सारी इच्छाएं आ जाती हैं सारी कामनाएं आ जाती हैं पुत्र की ऐष्णा पुत्रिष्णा ऐष्णा माने इच्छा कामना संतान की इच्छा गुरुओं को शिष्य की इच्छा यही पुत्रिष्णा में आएगा कोई चाहिए हमें हमारी सेवा करने के लिए तो पुत्रिष्णा पुत्र की कामना और दूसरा वित्तष्णा बहुत सरल शब्द है वित्त की धन की ईष्णा धन में अन्य सारे भौतिक पदार्थ भी आ गए पुत्रिष्णाम भौतिक पदार्थ नहीं वित्त में सारी अन्य वस्तु भोग्य सामग्री भी सब आ गई धन भी आ गया और तीसरी बड़ी प्रबल है वो कौन सी है लोक लोक की ऐष्णा वैसे कहा लोग गया है इसमें लेकिन तात्पर्य इसका है कि लोग, अर्थात सारे लोग मेरी प्रशंसा करें मेरा सम्मान करें मेरा कोई अपमान न करे अपमान अच्छा नहीं लगता ना अपमान कोई करता है तो क्रोध करते हैं उस पर वो चाहे परिवार में हो चाहे बाहर हो लेकिन पता है मनु ने क्या कहा है मनु महाराज ने मनु महाराज ने कहा है वो आपको सुनकर के बड़ा पटा सा लगेगा वो कहते हैं कि सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विजेत विषाद इव ब्राह्मण अर्थात विद्वान व्यक्ति जो समझदार है बुद्धिमान अपने को मान रहा है कोई मानता है अपने को मूर्ख सब बुद्धिमान ही तो मान रहे हैं तो उन्हीं को बता रहे हैं मनु जी उन्हीं को बता रहे हैं था? जो बुद्धिमान व्यक्ति है ब्राह्मण है वो सम्मान से सदा ऐसे डरे जैसे कि हम जहर से डरते हैं विष से डरते हैं सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद विजेत विषादिव कोई सम्मान कर रहा है तो हमें डरना चाहिए उससे अब का अर्थ ये नहीं हम भाग जाए वहां से कोई माला पहना रहा है कोई प्रशंसा कर रहा है उसको चुप कर दें या ऐसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना है अर्थात हम उस सम्मान को सुनकर के सुख का अनुभव न करने लगे हमारे अंदर अभिमान गर्व घमंड न आने लगे हम अपने को बड़ा न समझने लगे विनम्रता हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए अब क्योंकि सबके अंदर ये इतनी सामर्थ्य होती नहीं तो सीधे मनु ने कहा कि भाई ठीक है भाई जहर से जैसे डरते हो वैसे डरो फिर से अगर तुम्हें अपने को नहीं बचा मिल रहा है तो और आगे क्या कहा अमृतस्य अमृत से वच अवमानस्य सर्वदा और अपमान से अवमान से अवमान की इच्छा अपमान की इच्छा ऐसे करनी चाहिए जैसे कि हम अमृत की इच्छा करते हैं अब अपमान की इच्छा इसका अर्थ यू नहीं लेना है कि हम सबको ये कहें भाई मुझे गालियां बका करो <laughs> कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो दोष हैं वास्तव में और हमारे अभिभावक हमसे बड़े समाज में कोई भी हो सकते हैं वो और हमारे दोषों को हमें बता रहे हैं तो सामान्य में अपमान लगेगा लेकिन उस अपमान को हमें अमृत के समान चाहना चाहिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारे दोष निकल ही नहीं पाएंगे फिर क्योंकि प्रायः करके हम अपने दोषों को स्वयं कम पकड़ पाते हैं और हमारा हित चिंतक निंदक नहीं निंदक तुम्हारे तो गुणों को भी दोष के रूप में वर्णित करेगा लेकिन जो हमारे हित हैं जिनको हम मानते हैं कि हमारे हित हैं हमारे हितैषी हैं ये और वह हमारा दोष बताएं ऐसी हमें कामना करनी चाहिए एक बार पीछे भी आपने सुना होगा मैंने एक प्रकरण में यहां मंत्र बताया था वेद का जहां यह कहा गया था कि निंदा करने वाले निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें चाहना चाहिए हम उसको ढूंढें हमारे दोषों को बताए वो ये तो कौन दूर करेगा हमारे दोषों के लिए इसी प्रकार से यहां पर भी कि जो हमारे अंदर कामनाएं हैं तीनों प्रकार की कामनाएं ये जब छूट जाती हैं छोड़ी जाती हैं नहीं कह रहे हैं यमाचार्य है, छूट जाती हैं यदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा ये अस्य हृदय श्रेता हृदय में हमारे अंतकरण में हृदय का तात्पर्य यहां पर अंतकरण अंतकरण में जो कामनाएं हैं ये कामनाएं जब छूट जाती हैं हमारे अंदर इच्छाएं नहीं रहती कौन सी इच्छाएं सांसारिक पदार्थों से सुख भोगने की यह ध्यान रखना है अर्थात युक्त कामनाएं सकाम कर्म जो हम करते हैं इस प्रकार की कामनाएं ये जब छूट जाती हैं अतः मर्त्य अमृतो भवती तब ये मर्त्य मर्त्य कहते हैं मनुष्य के लिए क्यों कहते हैं मर्त्य क्योंकि ये मरता है जन्म हुआ है शरीर मिला है तो ये मरता है मृत्यु भी होनी है इसलिए सभी प्राणियों को मर्त्य बोल देते हैं मनुष्य भी आ गया उसमें लेकिन यहां मनुष्य का ही प्रकरण है क्योंकि उपदेश ये मनुष्य के लिए है अन्य प्राणियों के लिए नहीं होते तो जब कामनाएं सारी छूट जाती हैं तो यमाचारी कहते हैं कि मर्त्य अमृतु भवती तब यह मनुष्य अमृत हो जाता है अमर हो जाता है अर्थात मोक्ष को मुक्ति को दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और परिणाम क्या होता है कि अथ ब्रह्म समष्णुते फिर वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यहां देखिए एक बात बहुत ध्यान देने की है कि यमाचारी कहते हैं ब्रह्म समष्णुते वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यह नहीं कह रहे कि वह ब्रह्म हो जाता है क्योंकि समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो ब्रह्म हो जाता है यानी जीवात्मा ब्रह्म हो जाता है ऐसी धारणा बनाई हुई है लेकिन कठ ऋषि ऐसा नहीं बता रहे वो ब्रह्म हो जाता है नहीं करे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म को साक्ष ब्रह्म का साक्षात कर लेता है उसको जान लेता है कब जब कामनाएं छूट जाती हैं, लेकिन साथ में हम जब अंतकरण में विद्यमान कामनाओं की बात करते हैं तो अंतःकरण में जो कामनाएं हैं हमारी मन में जो कामनाएं हैं हमारी ये तभी तो आएंगी जब जीवात्मा में कामना होगी क्योंकि जीवात्मा जीवात्मा जैसा चाहेगा क्योंकि चेतन तो जीवात्मा बैठा है अंदर जब उसकी कामना होगी तभी तो हमारे मन में संस्कार बनेंगे उसके मन में कामनाएं बनेंगी लेकिन जीवात्मा की कामना जीवात्मा के जहां लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में वहां उसका एक लक्षण इच्छा भी है और इच्छा इच्छाकार से क्या होता है कामना इच्छा इच्छाकार से क्या होता है प्रीति इच्छा इच्छाकार से क्या होता है किसी को चाहना तो ये कामना ही तो हो गई और जीवात्मा का ये लक्षण बताया तो जीवात्मा का लक्षण जब इच्छा कामना स्वयं बताया जा रहा है और जीवात्मा नित्य है तो नित्य पदार्थ का जो धर्म है जो गुण है वह नित्य होगा क्या नित्य होगा वह भी नित्य ही होगा तो जीवात्मा की तो कामना फिर नित्य है क्योंकि उसका धर्म ही इच्छा बताया जा रहा है और जीवात्मा का जब धर्म कामना है तो उसके आधार पर अंतकरण में भी कामना सदा बनी रहेगी क्योंकि जीवात्मा अंतकरण से ही कार्य ले रहा है तो फिर यह बात कहां संगत हुई कि जब सारी कामनाएं छूट जाती हैं जीवात कैसे छूट जाएंगे क्योंकि जीवात्मा में कामना बनी हुई है और जीवात्मा नित्य है कामना भी नित्य है तो इसका समाधान फिर अगले श्लोक में किया कि यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदयस्य इह यह ग्रंथ यदा पिछले श्लोक से मिलता जुलता है वहां था यदा सर्वे प्रमुच्यंते यहां कहा यदा सर्वे प्रभिद्य हृदय से इ ग्रंथय मर्त्यो अमृतो अमृतोतिवद एतावधि अनुशासनम की जब हृदय में विद्यमान ग्रंथियां पीछे कहा था हृदय में विद्यमान कामनाएं कामनाएं में सारी इच्छाएं आ चुकी थीं लेकिन जिस हृदय में जिस अंतकरण में जिस अंतकरण में कामनाएं बताई जा रही हैं, उसी अंतकरण में यहां जो शब्द आया है वो ग्रंथी शब्द से बोला है अब ये ग्रंथि क्या है ग्रंथि किसे कहते हैं हिंदी में भी आप शब्द सुना होगा आपने गांठ है। ग्रंथी शब्द के लिए महर्षि पाणिनि ने धातु बनाई ग्रंथि कौटिल्य कुटिलता अच्छा हमें किसी धागे में या किसी रस्सी में कहीं भी गांठ लगानी हो तो बिना कुटिल किए बिना मोड़े बिना टेढ़ा किए उस धागे को या रस्सी को गांठ लग जाएगी है संभव क्या बस इसीलिए ग्रंथि बोलते हैं उसको ग्रंथि कैसी होती है कुटिल जहाँ भी गांठ होगी कुटिलता मिलेगी आपको उसमें अर्थात टेढ़ा होकर के ही गांठ लगती है तो हमारे अंदर कामनाओं के साथ साथ अंतकरण में एक और चीज भी है और बिना उसके हटे ये कामनाएं नहीं हटती इसलिए उस पर जोर दे रहे हैं ये उसे ग्रंथी शब्द से कहा और यही ग्रंथी हम जब योग में देखते हैं तो इसको अविद्या कहते हैं और अविद्या को क्या कहा है ये पांच पर्व वाली है अविद्या कैसी है पांच पर्व पर्व कहते हैं गांठ के लिए आपने गन्ना देखा होगा तो क्या बोलते हैं उसको बीच वाले हिस्से को जो दो दो भागों को मिलाता है गन्ने के पोर बोलते हैं ना गांठ भी कहते हैं उसी के लिए और जब नया वृक्ष निकलता है गन्ने में से नया अंकुर तो उसी में से निकलता है गांठ में से तो अविद्या कैसी है ये पांच पोरों वाली है पांच ग्रंथियां हैं इसके अंदर भी क्योंकि पांच प्रकार की अविद्या बताई गई अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश तो ये अविद्या ही वास्तव में ग्रंथी है अब हम जो पिछले श्लोक में जो एक संदेह उत्पन्न हुआ था शंका हुई थी क्या कि कामनाएं कैसे समाप्त हो जाएंगी जबकि कामना तो जीवात्मा का अपना धर्म है और जीवात्मा नित्य है कामना भी नित्य रहेगी तो वह कामना की नित वकरण पर भी प्रभाव डालेगी वहां से भी कामना नष्ट नहीं हो पाएगी तो क्यों कह रहे हैं यमाचार्य ऐसे तो उसी का उत्तर दिया है कि वो कामनाए अंतकरण वाली नष्ट होती हैं, कैसे होती हैं? कि जब हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं प्रभिद्यंते प्राव लगा दिया साथ में प्रकृष्ट रूप से प्रकृष्ट रूप से जब इनका भेदन हो जाता है अर्थात जब अंतकरण में विद्यमान अविद्या नष्ट हो जाती है अविद्या का अधिकरण अविद्या का आश्रय अंतकरण को माना जिनको हम कहते हैं अविद्या के संस्कार वासनात्मक संस्कार ये कहां रहते हैं अंतकरण में जब ये नष्ट हो जाते हैं तो अब इसका अर्थ यह हुआ कि अंतकरण में जो कामना है ये कामना जब अविद्या से युक्त होती है संगतिया से लगेगी अब अंतकरण में जो कामनाएं हैं हमारी जब ये कामनाएं राग द्वेष इत्यादि जो अविद्या है इससे जुड़कर के बनी रहेंगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थात अब तक इतना भी यमाचार्य ने उपदेश दिया है वह उपदेश हमें कहाँ तक पहुंचाएगा कि अविद्या को नष्ट करने में वो हमारी सहायता करेगा अब अविद्या के नष्ट होने पर अविद्या से संबद्ध जो कामना है क्या वो रह पाएगी अब क्योंकि विद्या ही नष्ट हो चुकी है वो कामना बनी ही हमारी अविद्या से थी भौतिक पदार्थों में सुख मिलता है भौतिक पदार्थों के प्राप्त करने से सुख मिल जाएगा ये जो हमारी कामना बनी और हम पदार्थों को प्राप्त करने में लग गए उनका संग्रह करने में प्रयास करने लगे तो ये हमारी कामना कैसी है ये अविद्या से ग्रथित है अविद्या से युक्त है इस कामना के छिन्न भिन्न करने की बात की जा रही है कामना की समाप्ति का तात्पर्य अविद्या युक्त कामनाओं की समाप्ति लेकिन जो जीवात्मा की वास्तविक कामना है जो जीवात्मा की स्वाभाविक कामना है वो कौन सी कामना है नित्य सुख के प्राप्त करने की परमा जीवात्मा की कामना क्या है नित्य सुख की प्राप्ति हो मुझे कोई भी जीवात्मा यह नहीं चाहता कि ऐसा सुख मिले जो कुछ देर में आए और चट जाए नष्ट हो जाए कोई छीन ले हमसे कोई बाधा आ जाए उसमें ऐसा सुख जीवात्मा नहीं चाहता नित्य रहे लगातार बना रहे कोई बाधा ना आए उसमें उसको कोई हमसे छीन न ले उसका बंटवारा न हो जाए और उसको भोगते भोगते कोई कष्ट ना आए उसको भोगते भोगते भोगने की सामर्थ्य समाप्त न हो यह सारी कामना जीवात्मा की स्वाभाविक है और इस कामना को कामना शब्द से कहा नहीं जाता वास्तव में इस कामना को तो निष्कामता कहा जाता है बल्कि क्योंकि यह स्वाभाविक कामना है इसको दूर करने की बात कही ही नहीं जाएगी ये तो उसकी रहनी ही चाहिए और है ही तो इस तरह से जो अविद्यास युक्त हमारी इच्छाएं हैं उनसे हम जब सुख की प्राप्ति करते हैं अर्थात भौतिक के पदार्थों की प्राप्ति से जो हमें सुख मिलता है यह सुख दुख से मिश्रित होता है यह सुख दुख से मिला हुआ है और जहां सुख दुख से मिला है और हम उसकी प्राप्ति में उसकी कामना में लगे हुए हैं तो यह है अविद्यायुक्त कामना और जो सुख केवल सुख मात्र ही है जहां दुख का लेष भी नहीं है ऐसी कामना ये जीवात्मा की कामना है तो उसकी समाप्ति की बात नहीं हो रही है अविद्यायुक्त कामनाओं की समाप्ति की बात हो रही है तो यदा सर्वे प्रभिद्यंते हृदयस्य इह यह ग्रंथ यह अथ मृत्यो अमृतो भवति तब ये मनुष्य अमृत को प्राप्त कर लेता है और आगे कहा कि एतावद ही अनुशासनम बस इतना ही अनुशासन है अनुशासन कैसे कहते हैं एक होता है शासन और दूसरा होता है अनुशासन शासन किसी मुख्य का होता है हम सबका शासक कौन है परमात्मा वो मुख्य शासक है और उस मुख्य शासक ने जो हमें निर्देश दिए उन निर्देशों को जो वेदों में उसने दिए उन निर्देशों को जब अन्य हमारे विद्वान हमारे ऋषि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वह जब उनको बताते हैं तो वो क्या हो गया अब अनुशासन बाद में किया हुआ शासन अर्थात पहले कहीं से वह शासन चला आ रहा है वह चला आ रहा है मुख्य स्रोत से वहां से चल रहा है वो तो यमाचारी कह रहे हैं मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं तो जय नचिकेता से कह रहे हैं ये तो हमारे ऋषि बताते चले आए हैं और मैं भी उसी में एक कड़ी बना हुआ हूं मैं भी केवल अनुशासन ही कर रहा हूं शासन नहीं कर रहा हूं तो एक तावधि अनुशासनम अर्थात सारा निचोड़ उन्होंने बताया उसका सार रूप में वर्णन किया कि जब अविद्यायुक्त हमारी जो भी इच्छाएं हैं कामनाएं हैं वह जब जीवात्मा नष्ट कर लेता है ज्ञान प्राप्त करके विवेक ख्याति के द्वारा जब उनको बीज कर लेता है तो उस अवस्था में वह अमृत बन जाता है अमृत को प्राप्त कर लेता है तो यहाँ इन्होंने अब तक जितना भी उपदेश दिया उसका सार रूप में भी वर्णन कर दिया लेकिन समापन में अभी कुछ और विषय थोड़ा सा लेकर के और आगे जो अब हमारा अंतिम भाग होगा इसका उसमें तीन श्लोक और हैं अभी उनके बाद कठोर परिषद की समाप्ति हो जाएगी तो हमारा सबका प्रयास यही रहना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर अविद्या है मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान के कारण से ही हम अधर्म के कार्य कर लेते हैं पाप कर्म कर लेते हैं उसके परिणाम स्वरूप दुख उठाते हैं और दुख की कामना किसी की होती नहीं तो कामना इच्छा के विरुद्ध और फिर भी हमें वह भोगना पड़ता है तो उस भूल को दूर करने के लिए उस दुख को दूर करने के लिए हमारा प्रयास हमारा हमारी ये चोट है वो कहाँ जाके होनी चाहिए मुख्य बिंदु पर अर्थात हमें अपनी अविद्या को नष्ट करना है उसको हटाना है उन ग्रंथियों को छिन्न भिन्न करना है और उसके कारण से जो हमारी कामनाएं बन जाती हैं अविद्यायुक्त उनको नष्ट करना है और विद्यायुक्त कामना तो हमारी सदा बनी ही रहेगी वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकती नित्य सुख की प्राप्ति की कामना सदा बनी रहेगी तो इस तरह से अपनी अविद्या को नष्ट करके हम नित्य सुख को प्राप्त करने के अपने को अधिकारी बनाएं ओम ओश